पहले है वित फूल आवलंबन में लागत तो उसमें फूल जहाँ है वहाँ सूक्ष्म कारण भी रहेगा इसलिए प्रथम में वितरक अनुगत कहेंगे तो उसके साथ साथ विचार आनंद रश्मि का सब रहेंगे प्रथम सतुष्ट या अनुगत सुना देंगे जो वितर्क अनुगत है अनुगत तो है और किससे अनुगत होगा किसान अनुगत है क्या चतुष्ट अनुगत हो और सभी द्वितीय क्या नाम स विचार विर्क है किसान में सभी और आनंद अस्मिता तेने कितने सविचार नहीं विचार हुए सभी चार नहीं विनंद विचार नहीं वितर्क विचर्क विचार दोनों चले और कितने हो गया आनंद और अस्मिता आनंद हो गया तृतीय चतुर्थ केवल अस्मिता मात्र तब विकल है तद विकल का था? आनंद विकल आनंद नहीं रहेगा बाकी जो आनंद विचार हो गया था केवल अस्मिता न कर रहा तरह से समाधे तो आनंद बना दे चार प्रकार पीता में अस्मिता प्रभव इंद्रिया इंद्रिय अस्मिता से उत्पन्न का इंद्रिया तेनाली साथ आत्मा ग्रहित सह बुद्धि एकात्मिका संदिह आत्मा है ग्रहित ज्ञाता उसके साथ एकात्म का साधात्मिक भविष्य उसको ये संगीत है एकात्मिका संगित यह तत्तांश ग्रहित्र अंतर्षम अहंकार में बुद्धि जी है यह आत्मा दोनों के साधात्मिक एकात्म का एकात्मिका यह ग्रही का भी उसके अंतर्गू हो गया का ज्ञाता भगवती ग्रहित्री विषय संप्रज्ञा ग्रही तीस संप्रज्ञा ये प्रथम हो गया ग्राही विषय द्वितीय हो गया ग्राह विषय का हो गया ग्रही ती विषय कम विषय तीस अस्मिता अग्रहण विषय कौन है हैं आनंद विचार ग्राह्य रूप सेतर्क विचारण चतुर्ण असरम अभा यानी चतुष्टयान चार कर विचार आनंद अस्मिता चार युक्त है कौन क्या? प्रथम काकर्क सर्क पत्र कार्य कारण प्रविष्ट न कारण कार्य न कार्य घटने नीति प्रविष्ट है नीति के कारण प्रविष्ट हो कार्य न कारण कार्य में कारण नृत्य कार्य में प्रविष्ट नहीं कार्य के कारण रह जाता है पटको घटक नृत्य है इसलिए कार्य स्थूल तो उसमें कार्य आगे तबय स्थूल आगू अस्मिता तीन आ जाएंगे अश्मिका कारण का शिष्य अनुभव हो जाता है तभीतर प्रथम आ उत्तरे एक कारण का एक एक कारण का द्वितीय सविता जो, जो है जो कितने आसान आनंद करते तो है एक अस्न, रूप है अस्मिता मात्र असंप्रजाजित सर्वे तो ये तो सब जितने संप्रजात तो समाधि सालों में असंप्रजात तो नहीं अगर है और असम प्रजात समाधि के राज है क्रम काम असंप्रजात अवतरय में जाने सरणी कहे प्रश्न है है पाया इति असाजाते पद असंजात कितने पद कि आते हैं, पहले अक्स पढ़े असम प्रका कितने पढ़े दो असम प्रकार समाधि एक हो गया तृतीय पद क्या है तीन नहीं। तीन तीन होगा तो अन्य होता है तुम उपाय एक पदे तुम उपाय एक पद होता है तुम उपाय दो पदे तुम उपाय एक पद होगा तो क्या तो समाज होगा क्या क उपाय संस्कृत है चलिए उपाय उपाय उपाय हो जाएगा अलोक विग्रह कैसे हाँ उपाय तु समाप्त करने वाला शुक्र बोलो ये है नया नए वाले विजना चाहिए ना बोले अन्य हो जाता है ना शुक्र पुराती मन में नहीं नहीं नहीं दो या तीन एक, एक के दो पते तीन स्वभाव एक पते कत नहीं बोला क्या अन्य अन्य स्वभाव स्वभाव अवधेदा सधि असमवेदा सधि कि उपाय है कि स्वभाव अतः उपाय क्या है क्या स्वभाव विराम तो सत्याभ्यास संस्कार तो के विरा प्रत्याभ्यास पूर्व ये ज्योतिष ने उपाय बताया संस्कार से तह बताया अन्य असमवेश सुना विराम प्रत्याभ्यास पूर्व विराम प्रत्यय विराम का प्रत्यय प्रत्ययता का कारण फैला है विराम का से क्या है चित्तना समय प्रत्यय व्यूटी चलती है तो बुति नहीं होना ही विराम होती उसका तो जो जो कारण है है उसका का है। का है, उसका का का में प्रवाह विराम हो जाएगा तो नहीं है तो होता जो प्रत्येक कारण है वित्तीय अभाव का कारण क्या है वृत्ति क्यों होती चित्तन में मन इधर उधर कह जाता है इच्छा है इधर है को करने है आसक्ति सर्वश्रेष्ठ आसक्ति का अभाव्य रागक्ति विगत राग सभी सत्य भाव वैराग्य राग आसक्ति से के मन भागता है अरे वैराग्य होगा तो, तो मन आते सब लोग मनोभागता है मनोभागता है क्यों उधर उधर वासना आसक्ति मन बता कर लिप्टिबंद करने के क्या उठाएगा बैराज्य है तो विराम का प्रत्येक का क्या होगा बैराज्य का प्रत्यय तो कारण हो गया वैराज्य सामान्य परम वैराज्य क्या परम बैराज्य दो प्रकार बैराज्य आया परम वैराज्य का क्या सूत्र है चौते गुणवत्म अत्र क्या है संज्ञा हो संज्ञा है वृत्तिकार संज्ञा के पहले अरे कितने संज्ञा मालूम है ठीक है क्या बोलो संज्ञा हाँ व्यर्तमान व्यतिरिकार संज्ञा संज्ञा है ये हो गया अतरव राज्य तत्परम शुरक्षा विनोदय ये तरव राज्य उसके में सरोका फिर अभ्यास करना पड़ता है कभी थोड़ा हो गया उसके बाद बैराग्य तो बहुत होता है घर छोड़ते बैराग्य आगे फिर आगे। के बाद उसके पंच कर दिया नहीं बैराग्य का अभ्यास है बार बार उसका तो बैराग्य चलते रहे तो हमेशा ही अभ्यास कारण बैराग्य बैराग्य का अभ्यास अभ्यास पूर्व यज्ञ स करने ऐसे उनसे जो बुद्धि एकदम सब छोड़ करके संस्कार से संस्कार के बराबर रहा अभिवृत्ति नहीं प्रत्ये नहीं प्रत्येक नहीं रहा संस्कार के बल रहा तो संस्कार कर संस्कार से तो अन्य है अन्य काम प्रकाशन जिदा न प्रत्याभ्यास संस्कार से समय पूर्व पद में उपाय कथनम उत्तराध्यान में स्वरूप कथन एक प्रश्न पिछा का संप्रदाय समाधिका उपाय क्या है सभाग क्या है पूर्व पद में उपाय कथनम के नीरा प्रत्यास पूर्व यहाँ पर किसी पद से उपाय कहा उत्तराध्यान पदाध्यान संस्कार से पद अन्य अन्य पद पद ये हो गया संस्कार विभुसेपस्कार मध्यम पद्त्ती अभाव मध्यम पदुन मध्यम पद क्या है संस्कार मध्यम पदम विगुण की संस्कार से क्या है सर्वृत्ति प्रत्यक्ष मे संस्कार से निवध चित्र समाधि ये संस्कार शेषय समय समाप्त हो जाए सर्वासाम वृत्ति नाम प्रत्यक्ष प्रत्येक ज्ञान का संस्कार संस्कार से संस्कार से ये समाधि समाधि संस्कार शेषकोध है चित्त की समाधि असंत्र मध्यम पद तस्वीर प्रथम पद व्याख्य प्रथम पद इसका उपाय कथन करने के व्याख्या करते तस्वीर उपाय उसकी असम करके कस परम प्रजा के स उपाय पर इसलिए विराम प्रत्यय है विराम उसका प्रत्यय कारण परम भराज्ञरा गया प्रत्यय काम अभाव जैसे विराम विराम अवसानम वर्णाना अभाव अवसान अभाव हो गया तो अवसान था इसी तरह क्या है दृप्टियों का अभाव का अभाव यहाँ दृपा दृतना व्याकरण अभाव प्रत्येक प्रत्यय प्रत्येक क्या क्या कारण यहाँ प्रत्येक कहीं कहीं ज्ञान होता है यहाँ कारण वृप्तिनाम अभाव का प्रत्येक कारण कारण क्या है वैराग्य अवय के अभाव का कारण परम वैराज्य अभ्यास अभ्यास का काुष्ठानवनपुण्य में ये वैराग्यार वार चलता रहे तभी सामने की तवय पूर्व मे बहुरी परम वैराज्य पूर्व स तथा अथ अपैराग्य निर्धकार होती अपर वैराज्य निर्धकता कारण के नया परम बैरागे के लिए कहते हैं बताते हैं अभ्यास न करते है संप्रद्धा प्रसाणी का अभ्यास तत्साधनाय असंप्र साधना अपर बैरागे साध्यास क्या साधनाय न करते में ही कार्य स्वरूपम न विदुपम कार्य के स्वरूप कारण होता है नहीं कार्य जिस प्रकार असंप्रका समाधि उसका कारण बैराग्य होना चाहिए अनाल बिल्कुल कुछ नहीं सबका वैराग्य जो विदेश खाते के लिए वैराग्य हो परम वैराग्य कार्य नी का समाधि समाधि कारण के समान रूप होना चाहिए सुवर्ण का दूषण कारण है चांदी तो बन जाएगा कार, तो अपर व्यजन कालंबन नहीं होता है कालम्बन अन्य प्रकार इसमें मेघालैंड समाधि कार्य में दूरीपम मेघालैंड समाधि असंप्रजात समाधि और कार्य से अपर बैराज्य सरूप है नहीं समाधि समाधि अपर वैराज्यम दिवपम क्योंकि अपर बैराज तालंबन है समाधि तालं कम है निरालंबन तत्मा निरालंबना देसा मात्रा तस्वती परम बैराग्य प्रसार ज्ञान की तरह बैराग्य है धर्म में समाधि गली मला सत्ता जातिया क्रमण प्रवर्तमोनोयावसी समस्त विषय पर तरहपति सन् निरालब संस्कार निरालंबन से उपपद्यते धर्मेघ सधि पर धर्मेघ सधि नितांतरेगसम सत्याघस में दोष दृष्टि करके अतिक्रमण करके माना जाता है अनंत है धर्म में समाज विषय अबध्य दस विषय से अवध्य विषय अवध्य अवद्यता है है अबद्यता दोष और अस्तविक अस्तव्य निर्देश अस्तवताश तो बुझते है क्या है अमर्थक शब्द अस्तविक अमर्थक शब्द ग्रहित अमर्थ का शब्द कौन है ये तो बताए दो अनवद्य अवध्य दो सब सूत्र में अनवद्य का ध्यान जो समय में जा जो अवद्य देश दोष है उसको देखने से ही बैराज होता है विषय अवध्यदर्शी विषय अवध्यदर्शी स्वभाव विषय में दो प्रदर्शन नाश्त हो गया तो नहीं हो गया तात्पर्य स्वभाव है दोष देखना अन्न में दोष देखना अन्न में दोष देखना लगता है ना विषय में दोष देखना इंद्रियो भाग के वहां दोष देखना समस्त का विषय चलते दिशा में दोष देखना तो वह इंद्रिया भागे समस्त विषय चलते जाएगा क्यों सर्व का प्रतिष्ठा कितर सर्व का प्रतिष्ठा तथा दृष्टि पर को अवस्थान हो जाएगा सर्व सतिबन आलम्बन हो गया निश्चित है संस्कार मात्र से निरालंबन से समाधि कारण है निरालंबन समाधि जितने संस्कार मात्र से रहता है कोई प्रत्यय रहता है नहीं नहीं जितने केवल तो संस्कार मात्र मात्र धन तो से व्यक्ति में नहीं ऐसा निरा निंबन समाधि का कारण होता है साधु के साधु साधु से विनियालमन विन आलंबन कर आलंबन प्रत्यय कारण विराम वित्तीय अभाव का कारण वो निर्वस्क है परम वैराज धर्म निर्दमा निर्वस्तुक वो आलंबन किए थे आलम्बन होता है उसका आश्रय आलंबन क्रियंबन कर आश्रयन उसका आश्रय करेंगे कारण काश्रय कर बनेगा आलंबनी क्रिय टीकाश्रय सर्थस तो तो तो मतलब असंजाचनादी अर्थसा तो विषय रही विषय तो तो का चिंतन नहीं होता है तूर्व चित्त निरालंबनम अभाव प्राप्त मेरे होती निर्भि सामने वन जाकर तद्यासपूर्व चिंत तद्यासों वैराग्य वैराग्याभ्यासपूर्वराग्याभ्यासपूर्वैराग्याभ्यास निगर निराल हो जाता है निरालंबनम हो जाता है निर्गत आलम से आलमन रही है अभाव अभाव अभाव प्राप्त हो जब विषय नहीं रहा अभाव प्राप्त अभाव प्राप्त हो जाता है भगवती का कर्ता कौन है निरालंबन अभाव प्राप्त हो जाता है एक अवस्था समाधि निर्बीज निर्गतम बीजम यीका नहीं अभाव प्राप्त व्यवती कार्या करना अभाव कार्य नहीं है कार्य नहीं करता है तो अभाव हो गया जैसे का निर्बीजन बीज रहता आलम आशय बीजन निर्बीज क्लेशकर्माश बीजेता निर्गता बीजाग तस्म स निर्बीज बीज क्लेकर्मा से क्लेशे अभी क्ले सह अभी कर्म सन्यासन संस्कार ये सब मूल बीज कारण जन्म ये सब समाप्त हो गए निर्दीज समाधि गया सामिजा सधेरभानंदम आदर्श निवेदन साम के अंतर्गत भेद दिखाते आने हान इग उपाधान ग्रहण हम उपाधान अंग उपाधान ग्रहण का अंगलवय दिली थो असम समाधि दो प्रकार है उपाय प्रत्यय भव प्रत्य प्रत्ये कारण उपाय है प्रत्यय व्यक्त उपाय है जिसका कारण उपाय कारण जिसका उपाय प्रत्यय का असंप्रका समाधि अरे तो भगव प्रत्यय भव ही भव का कारण भव भव भगव जगत होते भव अभी व्याधि उपच होता है भगव दो प्रकार संप्रचार समाधि उपाय के अनुष्ठान होता है योग्य उपाय का अनुष्ठान करेंगे ये देवत्व तो प्रकृति में लीन होते हैं तो भगव प्रत्यय उनका है सत्य उपाय प्रत्यय योगी नाम होती उपाय प्रत्यय व्यक्ति प्रत्यय असम प्रदा समाधि जिस असमप्रजात समाधि उपाय से होता है उपाय प्रत्यय कारण उपाय समर्थन कराप्त होता है इसका जिसकी प्राप्ति होती है वो हो गया भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय देवताओं के लिए विधेयक तो जो देवता है प्रकृति मिलीन हो गए इनका भगवृत्यय उपाय प्रत्यय नहीं तक उपह प्रत्योनाल भगवृत्यय कह प्रत्यय भगव प्रत्यय असमेगा दो प्रकार असम उपाय प्रत्येक प्रकार भगव प्रकार उपाय प्रत्यय योगी समाधि भगवत सामिवे समाधि विदेहा प्रत्येहा उपाय प्रत्यय भगव प्रत्यय से उपाय आगे कहें उपाय वक्तम का श्रद्धा आदि श्रद्धा आदि आगे कहें उपाय श्रद्धा सामि इत्यादि प्रत्यय कारण व्यक्ति है उपाय है प्रत्येक असमवेद निरोधक सभी स निरोधक स उपाय उपाय क्या है श्रद्धा केंगे प्रत्यय है कारण उपाय श्रद्धा से जो उत्पन्न होता है एक चाहे निर्दक स भी सामि सक उपाय का समाधि संस्कृत है समाधि के समय तो से समाधा उप नहीं है है उपसर्ग नहीं क्या सर्दी उपसर्ग से पर संगे धाति से करते धाधा से की कर देना सम और घाट आचार लोक बनवाने धाच आचार्य लोक बन गए आचारण आधि व्याधि समाधि सब संधि सतुर आदि प्रदेश प्रदेश नहीं आधि जाति बारिदी प्रत्येक करने में दारिद्रेपते जलधे कर्मने का कारण सतत भवते जायट अस्याँ गंतव अभी जायेट अस्या गंतवि उत्पन्न होते अविद्या अविद्या भूतेन्द्रिय भूतेन्द्रियुवा विचारे वस्कृतिषुवा अद्वैत महदकार पंचतन मत अनात्मसु आत्मख्याति कौष्टिका वैराग्य सम्पन्ना सकल भव प्रत्यय भाव प्रत्यय ये भव हो गया अभी अभिजा क्या है अनात्मे आत्मबुद्धि इंद्रिय ंद्रिय भूतइंद्रिश भूतमें इंद्रिय ये विकार कार्य और कारण ही प्रकृतिशु प्रकृति अभ्य महद अहंकारोषाश अभ्य मूल प्रकृति मूल प्रकृति अहद आदय महद आदय प्रकृति लिखते सत्तने कार्य मूल प्रकृति प्रधान विकार कार्य नहीं उसको अव्यक्त कहते हैं मूल प्रकृति अभिक और महोदय प्रकृति रिक्त महोदय अहंकार दो और पांच कितना सन्नात्र होंगे प्रकृति भी और विकृति भी मूल प्रकृति के अपेक्षा के कार्य है और आते भूत तो इंद्रिय के लिए कारण है प्रकृति रिक्त अगर सोलह सदस्य विकार सोलह विकार न प्रकृति निकत विकार है इंद्रिय हो गया और एक मन पांच इंद्रिय पांच भूत एक न्यारह और पांच विचार क्या है का जा, हिसाब से पांच घूटने नहीं नहीं, नहीं कारण प्रधान प्रकृति है प्रधान ये हो गया जो अबीजा हो गया प्रकृति सुब्दे अभ्य महत बुद्धि अहंकार पंचतन मात्र ये कितने हो गए पंचतन मात्र अहंकार महत अभ्य कितने हो गए प्रकृति क्या प्रकृति आठ होगी इनमें तो, तो, तो, तो, तो आत्मा तो कौन है सब है। अनात्मा है अनात्म सु आत्म ख्या अनात्मा में आत्मज्ञान है बुद्धि ये है अभिज्ञा अनातन में आत्मी अविद्या है यह अविद्या है कारण जिससे कारण जनसु उत्पन्न होते है, है। अविद्या होते तो दौरा के संपन्नाना उपासना करके दूसरे प्राप्त करने के लिए प्रकृति ले के लिए सिद्धि के लिए भी प्रयत्न करते है अभी दैर के पूर्व करते सिद्धि प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है जो प्रकृति उपासना करते हैं प्रकृति है। लड़ होने के लिए भी वैराग्य संपन्न तो है किन्तु उसने आखिर से ही प्रकृति में लीन होने के लिए जैसे ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए उपासना करता है प्राण उपासना है उपासना अन्य विषय से वैराग्य तो है कि ब्रह्म लोक प्राप्ति की इच्छा है जो ब्रह्म लोक प्राप्ति की इच्छा नहीं हो उपासना करेगा तो ज्ञान का साधन हो जाएगा है जो प्रकृति में लीन होने की इच्छा है जैसे कई लोग सो सोचना चाहते ब्राह्मण आनंद समय मिला सो जाओ दो चार घंटा समय मिला सो जो कल छुट्टी आने वाले है आज ग्यारह बारह एक बजे से बात करेंगे और कल उसे कितने बजे नौ बजे घंटे साढ़े दस बजे नौ बजे उसमें चलेगा नौ दस बजे से ऐसे कोई कोई तो करते है ये सोने में आनंद है छोटे दिगा निश्चित प्रकारे कोई कोई चाहते प्रस्तुति निधि में हो जाएंगे बस जन्म मन बार बार नहीं होगा तो ऐसे कोई नशा लेकर के कहते हैं ना तो मरे जैसे लोग उसका आनंद मानते हैं बड़े उसमें समाधि बढ़ी जाती है तो समाधि क्या है कोई पता नहीं चलता है जहाँ कहाँ गिर गए मच्छर कार्यक्रम को सर्वे में टिचर टिजर लगे तो कोई आपत्ति नहीं ऐसा रह जाते हैं उसने उसको बड़े अपने अच्छा मानते ये तो निक्ष है उपासना करके जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं वो ऐसा लगता है वही प्रकृति में, करके। से में होते देवत्ते है उन्हें कहा होता है भव प्रत्यय भव है कारण भव प्रत्यय कारण समाज स्वभाव प्रत्यय त उपाय प्रत्यय योगी पत्र कायूर तय उपाय प्रत्ये मध्य उपाय प्रत्यय वो भी नाम का मुख्य माना खाली थोड़ा आत्म प्रणाम करते हाँ थोड़ा करते ना आत्म प्रणाम को विक्रिया करना करे फिर योगीराज के लिए बाल बनाना पड़ता है योगी राजनीतिक है जलक्षण है दाढ़ी नुस्त्र बनाना है दाढ़ी को लंबा रखना है उसके हिसाब से क्या योग का संबंध बताने योगी नुक को बनाकर देखाते हम योग अभ्यास करने से वृद्धा वृद्धावस्था नहीं आती है लोग आकृष्ट होते सोचते हैं हाँ योग अभ्यास करेंगे तो विदेश लोग आते हैं योग अभ्यास करेंगे तो सौंदर्य बढ़ेगा तो उसमें सौंदर्य बढ़ाने के लिए दिखाते हैं धार लंबा रहते दाढ़ी नीचे बनाएंगे के क्या नहीं योग सिखाने के लिए इस बात है योग नहीं जाने के लिए कितने तो आगे है देश कोई बात योग के साथ क्या समझे दारूमुपा क्या समझे क्या समझे नहीं गैराग्य चाहिए इसमें आते क्या बड़ा तो तो प्रयत्न करके समय ध्यान समय रास्ता लगता है तो तो ज्यादा डाल के ध्यान करना मोक्ष है। ये भी कहा गया ज्ञी मुक्त होंगे योग है सिद्धि हो ज्ञान प्राप्त करना विशेष विधान निष्ठती द्वित संबंध ये कहा है उपाय प्रत्यय योग्यो का है अन्य कहा गया उपाय नहीं इसलिए योगियों का है विशेष विधान क्या होगा फेत्य निमुख संबंध निषेघति बाकी जितने नहीं है संबंध नहीं बहुत कसे में उपाय के लिए अन्य नहीं कव प्रत्यय सूत्रे उत्तर भगवृत चिंता है सब प्रत्यय विदेह क्या भगवृद्धां सधि भगव प्रत्यय सेदेहां प्रक्रत विदे प्रकृति विदेहा प्रकृतल क्या करना पड़ेगा कर्मदारे गंग प्रकृत कर्मदारेगा तो क्या कहेंगे तब कर्म धारेगा महान चाहो देव महादेव चाहो कर्मदार हो राम लक्ष्मण लक्ष्मण कर्मदार होता है राम से कर्मदार है कभी न होगा ये पर रात पेमित रा ईश्वर से अन्यपदा चाहे शंकर अरे ईश्वर करें, करें तो, तो तार। तार। तार। ना सत्यकरण क्या करेंगे सकते क्या बोलो रातिकोलो रामस्वर रामस्वर राम जो स्थापना हुई ना क्या है रामेश्वर क्या है ईश्वर रामेश्वर तुम्हें रामेश्वर कौन है ईश्वर रामेश्वर राम के ईश्वर है और बहुदिन राम ईश्वर है क्या हुई राम ईश्वरी से क्या दोनों है रामस्त ईश्वर रामेश्वर कहो श्रीजी राम रामेश्वर कहेंगे समाज का नहीं तो अर्थ नहीं जाए राम कहेंगे तो रामना की मिल करके समझोटा की न ऐसा करेंगे राम ईश्वर राम दोनों बराबर हो गए रामस्या तो ईश्वर स्थित कह रहे थे ऐसा करना चाहिए राम और ईश्वर से राम कहते नक्ति समाज करना चाहिए रामस्त ईश्वर राम दोनों झगड़ा हुए बाद क्या कहेंगे रामस्या तो ईश्वर से ये कर्मदार होता है सौ गुना बढ़ता है रामस्लस् इतने कर्मदार है गौगुरी गौगुरी गौगुर में कर्मधारे भी विदेहा प्रकृति तद्धा सेदेहां प्रत्यय विद्यालय के भव प्रत्यय सेवल्यपने अवतंत स संस्कार विस तथा जाते अतिहायती देवता है विदेह भगवत भगवत होते है फिर भी ससंस्कार केवल बराबर उसका संस्कार होकर के उपयोग हो करके युक्त होकर के जीते ना कई वाले पदन पूरा अनुता कहीं वाले तो नहीं कई वाले पदन देते उसका अनुभव करते हुए ससंस्कार संस्कार का फॉलोभ करते हैं तथा होकर आद्य जरूरत रहती करके संस्कार का फल प्रस्तुति लया है तथा प्रस्तुत लया साधिकारे प्रस्तुति ली ने कवल पद निर्वणी चित्त चित्त प्रकृति में लीन हो जाएगा कि चित्त तो जाए। तो है सा अधिकार अधिकार में सर कार्य आरम्भ करने वाले आगे प्रकृति लेना हो गया फिर आगे जन्म प्राप्त करेंगे चित्त लेना होता है साधिकारे साधिकारित कई वाले नहीं है कई अनुभव करते हैं जो पुनरा जब प्राप्त करेंगे अधिकार होता है चित्तम अधिकार करते रहेंगे राजे से जन्म प्राप्त करेंगे भूप इंद्रियाना अन्यतम आत्म प्रतिपन्ना भूत को इंद्रिय को एक उपयुम मान करके तद उपासनाया उसकी उपासना से तद वासना वाचिता अंत करना वासनाया वाचितानी वासना वाचित अंत करना ये ना उस तो वासना से जित तो अंत करण वाले तिंदरण सर्व समाप्त होने के बाद इंद्रिय भूतवा लीना इंद्रिय में भूत में हो जाएंगे संस्कारत्रशेष मनुसार संस्कर मनो मन में संस्कार सात कोटि सात कौटिकोष वाले सर्वसित रे सहित जात रोजन कर रक्त रक्त रक्त सिर्मा मद, से अस्थि अस्थि से मध्या मध्या से शुक्र हो गया रक्त मंत्र अस्थि शुक्र ये रक्त से शुरुआत ना रक्त से अंध होता है शुक्र से गर्भ होता है इसे पिंड होता है स्वमी से मंत्र मेघ अस्थि मध्य शुक्र से कहा गया ये साठ कौटिक उस पर उसके हो गई विदेहता देवता न कैग ने पद में अनुभव कैगरे पदों को अनुभव करते जैसे प्रार्थना अनुभव करते जैसे विदेहा विदेह जैसे वो